ोधरते जगन्ती बहते भूगोल मुद्बिभ्रत

यते बलि कुर्बते पौलस्त्यं

जयते हलिम कलयते कामतच्छाक्षयते

दशा दशाकृति कृष्ण तोभ्य <स्थाँ> नम नम कमलनाब

कमल कमलमानेम कमल पद नमस्ते कमले क्षण

यो विदधाति विदापूर्व यो वै वेद प्रईणोति तस्म तग्व दवाबुद्धिप्रकाश मुुर्व शम प्रपद्ये

वेद वेदांत वेद बृंदारक बृंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा

भाइयो प्रीति ग

आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों को हल करते हुए मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि तीन तत्व

सनातन तत्व हैं एक ब्रह्म एक जीव एक माया इनमें जीव और माया भगवान की शक्ति है इसलिए इनको भगवान का

अंश भी कहा जाता है और शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है तो जब अभेद माना जाता है तो कहा जाता है कि केवल एक तत्व भगवान ही है

और जब भेद के पक्ष में विचार किया जाता है तो बताया जाता है कि एक नहीं तीन तत्व हैं और तीन में किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का अत्यंता भाव नहीं कर सकता लेकिन

इसमें जीव और माया भगवान की भांति स्वतंत्र नहीं है ये भगवान के आधीन है उनसे नियंत्रित है ईश्य है साक्ष्य है प्रेर है और भगवान से

जीव का समस्त नाता है आप लोग एक श्लोक बोलते होंगे तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें व तुम्हें व बंधुश चखा तुम्हें व तुम्हें व सर्वम

साधारण लोग रामायण को तो पढ़ते हैं जब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा तुम जंगल जाने का बन जाने का हठ न करो क्योंकि पिता वृद्ध हैं जनता को धैर्य दिलाना है

लक्ष्मण ने कहा कैसा पिता है कैसा पिता है भ्राता भरताच बंधुस्य पिताच पिता च मेरे पिता तो आप है

एक भाई के सामने उसका छोटा भाई उसको बाप कहे तो हमारे संसार में तो उसको भेज देंगे पागल खाने में और भगवान के दरबार में उनका सगा भाई कह रहा है और हम सुन रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं

कोई दंड नहीं दिया डाटा भी नहीं गुरु पितु न तुम काऊ जान उ नाथ पति आऊ मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु

पूरा अंतरयामी मेरे मेरे मैने जो अंदर वाला मैं है उसके तो सर्वस्व आप हैं आपने वेद में बताया है अमृता पुत्रा फिर आप कैसे कह रहे हैं

वो पिताजी हैं अरे हमारे संसार में जितने भी पुत्र हैं वो कभी पिता थे और फिर पुत्र हुए फिर पिता हो जाएंगे देखिए एक गधे की अकल से समझिए आज आपका बाप मर गया हां

और उसका बेटे में अटैचमेंट है हाँ सभी का है हाँ। तो मरने के बाद वो कहा जाएगा जन्म लेगा हाँ। कहा जन्म लेगा पड़ोसी के यहां नहीं लेगा जहा अटैचमेंट होता है वहीं जन्म होता है तो अपने बेटे का बेटा बनेगा अब उसका बेटा हो गया पिताजी

वेद कहता है यह पिता स पुनः पुत्रो यह पुत्र स पुनः पिता योग तत्वोपनिषद एक सौ प्रजा मनु प्रजा ये भागवत तीन

वही जीव एक दूसरे के पिता पुत्र बनते जाते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट है जिसका जिसमें अटैचमेंट होता है मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है जब अभिमनु को मार दिया कौरों ने

तो अर्जुन ने भगवान से जिद किया एक बार दिखा दो मेरे बेटे को भगवान ने कहा अठारह तो बरस तक देखता रहा अब एक बार दिखा देने से क्या होगा नहीं नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं हां हां कर सकते हैं लेकिन क्यों

चाला आ गए अभिमनु अरे बेटा अभिमनु ने कहा किसे कह रहे हो बेटा तुम्हारा बेटा तो वहीं रह गया अरे तुम्हारे द्वारा शरीर बना था ना हमारा वो तो मैं छोड़ आया मैं तो आत्मा हूं

मैं तो उसका बेटा हूं जो तो भगवान से हमारा सर्वस्व नाता है और भेदा भेद संबंध भी है कुछ विषयों में भेद भी है और कुछ विषयों में अभेद भी है

हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं, पराशक्ति के अंश नहीं है माया के भी अंश नहीं है इसलिए हमको तटस्थ शक्ति कहा जाता है यह हमारा स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के नित्य दास हैं

मैंने बार बार आपको बताया है कि संसार में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता अनंत काल तक कोई प्रयत्न करे कि मैं नास्तिक बन जाऊं भगवान को न मानूं। इम्पॉसिबल इसलिए कि आनंद को तो मानोगे

आनंद को चाहोगे हा तो उसी का नाम तो भगवान वेद शास्त्र पुराण से मैंने अनेक प्रमाणों से बताया था कि आनंद ही तो भगवान है भगवान में आनंद है ये तो लोग ऐसे ही बोलते हैं काम चलाऊ

अगर भगवान में आनंद कहोगे तो इसका मतलब भगवान कोई और है आनंद उनमें रहता है ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा नहीं है आनंद ही भगवान है ऐसा है तो आनंद को सब चाहते हैं सब चाहते नहीं

प्रतीक्ष क्षण उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं प्रत्येक क्षण धोखा है अलग बात है अज्ञान है ये अलग बात है मां से सुख मिलेगा बेटे से मिलेगा बाप से मिलेगा रसगुल्ले से मिलेगा

इससे मिलेगा उससे मिलेगा इसको प्राप्त करो उसको प्राप्त करो अरे क्यों प्राप्त करो आनंद के लिए और आनंद क्यों चाहते हो वो किसके लिए वो पता नहीं है वो तुम्हारा नेचर है क्योंकि भगवान रूपी आनंद के अंश हो

उस आनंद की परिभाषा मैंने अनेक प्रकार की बताई है सबसे प्रमुख परिभाषा और सुन लो भिगुर वै वारुणि वरुणम पितर मुपसार अधी भगवो ब्रह्म वरुण के लड़के भृगु

अपने पिता के पास गए उनके पिता ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे और उनसे पूछा ये आनंद क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है नाम सुनते हैं

उन्होंने कहा कान खोलकर सुनो तो वायु युवा भूतान जायंत जाता जीवंती यद प्रयंत अभिशंस त्रह्म विजिज्ञासव तैत्तरियोपनिषद तीन एक जिससे संपूर्ण चराचर जगत पैदा होता है

देखो वेद कह रहा है जातानी हम लोग भी उसी में हैं हम लोग क्या रहे और आचर ये माया है ये सब पैदा होते हैं उसी से और उसी से गवर्न होते हैं और उसी में अंत में प्रलय में लाय हो जाता है

उसको ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं अनंत नाम है जो चाहो सो रख लो कम ब्रह्म खा ब्रह्म। भी भगवान का नाम है खा भी आ भी भगवान का नाम है ई भी ऊ भी सब भगवान के नाम है

अरे देखो यशोदा मैया ने कभी कहा है कृष्णा नम कनुआ इधर आ कनुआ हमारे संसार में तो कनुआ जो है एक आंख वाले को कहते हैं ये और ठाकुर जी को काना कह रही हैं जिसकी

वेदाधिक स्तुति करते हैं और वो बिभोर हो रहे हैं सुन के कनुआ अब आगे आ रहे हैं मां की गोद के लिए नाम से मतलब नहीं है अनंत नाम रूपाय

तो जिससे संसार की उत्पत्ति हो उसका नाम भगवान ए परिभा किससे उत्पत्ति होती है दूसरा क्वेश्चन हा ये तो बेटा ऐसा है कि साधना करने से इसका उत्तर मिलेगा यह थ्योरिटिकल नहीं है उत्तर जाओ साधना करो

साधना किया भक्ति साधना लौट के आए कहा पिताजी समझ गए क्या समझे अन्नम ब्र बिजानात अन्ना देव खल विमान भूतानी जयंती अन्यन जाता जीवंत अन्नम प्रयत अभिषम अन्न ब्रह्म है अन्न ये गेहूं चावल आटा दाल सब ये

मुस्कुराए पिताजी उन्होंने कहा कि आटा दाल चावल ब्रह्म <laughs> कैसे देखो आटा दाल चावल आदमी खाता है हा <laughs> खाने के बाद क्या होता है उस खाने का रस बनता है फिर रक्त बनता है फिर मांस बनता है फिर मैदा फिर हड्डी फिर मज्जा फिर बीर्ज

और फिर वो स्त्री के गर्भ में जाकर के बच्चा बनता है ना हा इसलिए कह रहे हैं अन्न नहीं ब्रह्म है पिताजी ने कहा जा जा अभी तुम्हारी नॉलेज बहुत नीचे है फिर गए आपकी लौट कर आकर बोले नहीं नहीं नन्न नहीं है

प्राणो ब्रह्मे तो बजानात प्राणात देव कल्मिमान विमान भूतान प्राण ब्रह्म युवायु वायु सांस लेते न पांच प्रकार का वायु होता है प्राण अपान उदान समान व्यान बयान समझे फिर जा हम्म

मनो मनोब्रह्मेत बेजानात मन ब्रह्म है मन नज्ञानम ब्रह्मेत बेजानात विज्ञान माने जीव ब्रह्म है ये मैं नाम का जो भीतर है जिससे ये शरीर वर्क कर रहा है वो ब्रह्म है न्याय समझे

फिर जाओ आपकी बार कहते हैं आनंदो ब्रह्मे थे बिजानात आनंदा देव कल विमानी भूतानी जायंते आनंदे न जातानी जीवंत आनंद ब्रह्म है उससे ये जगत पैदा हुआ है उन्होंने कहा आप समझे लेकिन पिताजी

ये आनंद से पैदा हुआ है तो इसमें आनंद क्यों नहीं है अरे हमारे संसार में घोड़े से घोड़ा पैदा होता है हाथी से हाथी पैदा होता है आदमी से आदमी पैदा होता है और भगवान रूपी आनंद से आनंद नहीं पैदा हुआ

इस संसार में दुख कहीं दुख है अशांति टेंशन भगवान नित्य है संसार नक्षर है भगवान आनंद स्वरूप है यहाँ इसका उल्टा है भगवान सर्वज्ञ है और उससे पैदा हुआ यहाँ सब अल्पज्ञ है

तो भगवान ने उत्तर दिया यथो सृजते गृह्य पृथिव्याषद संभवंती यथा सतः पुरुषा के केशलोम तथा क्षरात संभवती है विश्व एक एक साथ मुंडकोपनिषद भगवान में दो विरोधी शक्ति है

इसलिए दो विरोधी चीज उनसे पैदा होती है जब वो अवतार लेके आते हैं तो उनका शरीर भी आनंद उनके कर्म भी आनंद आनंद ही आनंद रहता है और जब ये संसार प्रकट करते हैं तो उसका विरोधी

और ये भगवान के लिए आश्चर्य मत करो ये संसार में भी दिखाई पड़ता है हम लोग जीव हैं हा और देखो हमारे बाल हैं हा काट दिया दर्द हुआ नहीं क्यों ये आपके बाल इस चेतन देह से पैदा हुए हैं ना हा

फिर ये चेतन क्यों नहीं है अरे छोड़िए बाल को नाखून है ये दो प्रकार का नाखून क्यों है एक नाखून तो आप काट देते हैं हंसते रहते हैं अब दूसरा वाला अगर जरा कट गया वो चिल्लाते यानी एक नाखून जड़ एक चेतन

ये आपके शरीर में आश्चर्य है इतना बड़ा तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है अगर आपको केवल गुलाब का फूल दिखाया जाए सबसे पहले तो आप कहेंगे वाह क्या वो वृक्ष होगा जिसने ये फूल पैदा किया और अगर पहले पहल गुलाब का कांटा दिखाया जाए

में कांटे होते हैं ना तो आप कहेंगे क्या मूर्ख पेड़ है कांटे पैदा करता है और अगर कहा जाए ये कहीं पेड़ के दो बातें हैं ये ओ आश्चर्य है हर जगह आश्चर्य है आपको इस संसार में जड़ संसार में

हरा हरा मेहंदी का पत्ता हरा हरा हाथ में लगा लिया लाल लाल हो गया अरे ये पहले तो नहीं था तो भगवान के पास दो पावर है एक माया

एक योग माया इसलिए ये विरोधी बातें होती हैं और फिर देखो वेद कह रहा है सो काम युश्याम प्रजा स तपोतप्य तो सपस्तप यदिद किंच तत्सृष्टवा तदेवा अनुप्रविशत

तद अनु प्रविष्ट सच त्यचा भगवत निरोक्तम चा निरोक्तम इत्यादि भगवान अकेले थे ध्यान दो अकेले थे उन्होंने कहा बोर हो रहे हैं। और कुछ होना चाहिए

अगर कभी आप लोग पूरे मकान में अकेले रह जाते हैं बीबी चली गई माय के बच्चे चले गए और कहीं अपना घूमने घामने तो आप अकेले हैं तो बोर होते हैं अरे क्या करें, कहां जाएं? और फिर एक दो दिन नहीं करोड़ों कल

तो भगवान ने इच्छा की ध्यान दो अकामयत इसका मतलब भगवान के शरीर था सृष्टि के पहले तभी तो इच्छा की मन भी रहा होगा वो सर्वव्यापक भगवान निराकार भगवान अगर होता तो अकामयत कैसे होता

बहुत श्याम तो मैं क्या करूं ध्यान दो सा तपो तप्य भगवान ने तपश्चर्या तो की हसने <laughs> की बात है ना भगवान तपस्या तो करेगा क्यों करेगा अरे कोई अपूर्ण हो तो पूर्ण होने के लिए साधन करता है

तो परिपूर्णतम है उसने ये तपस्या की कि अपने अंदर जो जीव थे हम सब लोग महाप्रलय में भगवान के अंदर हो जाते हैं ना, तो ये बिचारे जीव कुछ कर नहीं रहे हैं अपने कल्याण के लिए

क्योंकि महाप्रलय में भगवान में जब लीन हो जाते हैं हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते पेंडिंग में पड़े रहते हैं तो इनको बाहर निकालें बनाना नहीं है कुछ सब लोग ध्यान दो

भगवान ने कुछ बनाया नहीं प्रकट किया प्रकट माने जो अंदर था बाहर आ गया जैसे एक माँ के बच्चा हुआ आज बड़ी खुशी मनाई जा रही क्या हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ, बच्चा हुआ।

कोई अनुहोनी बात तो नहीं।, नहीं जी वो जो पेट में था ना वही बाहर आ गया जो पेट में था वही बाहर आ गया तो हम लोग सब भगवान के पेट में थे तो उन्होंने संकल्प किया मन से सब बाहर आ जाओ संकल्प बोले भी नहीं

सोचा और सब बाहर आ गए ये संसार बन गया सूर्या चंद्र माता यथा पूर्व म कल्पयत यथा पूर्व जैसे पहले था संसार प्रलय के समय उसी का चिंतन किया भगवान ने उसी पोजीशन में आ जाओ संसार

जिसके जैसे कर्म थे एक मनुष्य एक बना एक गधा बना एक वृक्ष बना क्यों वही पूर्व कर्म के अनुसार भगवान ने अपनी ओर से कुछ नहीं प्लस माइनस किया प्रजास्त्र यथापूर्व

मई अनुशेरते तीन नौ तैतालीस भागवत वो नारायणोपनिषद के पांच सात ससर जेदम सपूर्वत भागवत दो नौ अड़तीस जैसे पहले था प्रलय के पहले वैसे ही सोचा वैसे ही हो जाओ

गए okay. अरे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे टेस्ट मैच पांच दिन का होता है हाँ। पहले दिन का खेल खत्म हुआ चार बज गए अंपायर ने कहा खत्म बस जाओ कल फिर शुरू होगा दस बजे तो कल दस बजे जो शुरू होगा

ये बीच में खेल नहीं हुआ इसलिए कुछ प्लस माइनस नहीं होगा जिसका जो रन बना है वो सबेरे लिख देंगे जो आउट है वो नहीं आएगा खेलने यानी जिस पोजीशन में कल बंद हुआ था उसी पोजीशन में कल

सब खड़े हो जाएंगे और अलार्म हुआ खेल शुरू हो गया ऐसे ये सृष्टि हुई है कोई भगवान ने अपनी जेब से नहीं बनाया तो पहले भी ऐसे ही दुख अशांति टेंशन और कर्म और पाप पुण्य था ऐसे ही ये सृष्टि के बाद आज भी है आगे भी रहेगा

फिर कहता है वेद तस्मा वो दूसरे बल्ली का छठवा अनुवाक है कैत्तरियोपनिषद तस्माद आत्मन तस्मा आकाशाद सम्भूता आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्निरा पद पृथ्वी पृथ्व्या औषधिया औषधि व्योन्नम इत्यादि तैत्योपनिषद दो एक

और ये नारायण और तरोपनिषद भी मंत्र है यानी पहले आकाश प्रकट हुआ सच त्यचा भवत दृष्ट अदृष्ट आकाश दिखाई नहीं पड़ता न हा? उससे वायु पैदा हुआ वो भी नहीं दिखाई पड़ता

उससे आग पैदा हुई ये दिखाई पड़ती है उससे जल पैदा हुआ उससे पृथ्वी एक दब पेड़ साथ संसार बन गया अपने आप बनता गया हा जैसा पहले था

इसीलिए कहा गया आनंदो ब्रह्मेत बेजानाथ देव खल भूतानि जायन्ते जायंते छादोग्योपनिषद आया उसने कहा हा हा जो तैतरी उपनिषद ने कहा है वही हम भी कह रहे हैं तज जलानित शांत उपासित ये संसार तज है तल है

दा है उससे उत्पन्न होता है उससे रक्षित तो होता है गवर्न होता है और उसी में लय हो जाता है फिर छांदोग्योपनिषद आया दादाई छत उसने सोचा और संसार बन गया छीन

फिर आयतरी उपनिषद आया सा एक उसने सोचा संसार बन गया एक एक एक फिर आगे चल करके एक एक तीन और आगे चल के एक तीन एक तीन बार एक आयतरे उपनिषद ने आया है मंत्र

फिर आया वेद प्रश्नोपनिषद उसने कहा सई छान चक्रे छे तीन उसने देखा सोचा और संसार बन गया फिर आया बृहदारण्य को पनिषद छत ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं

कि भगवान से संसार प्रकट हुआ या बना या सृष्टि हुई ये किसी मनुष्य ने नहीं किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया देखो जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भगवान का ज्ञान तो मिल जाता है आनंद भी मिल जाता है

और सदा को अमर हो जाता है उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है लेकिन सृष्टि करने की शक्ति भगवान नहीं देते वेदांत में सूत्र बना दिया वेद अभ्यास ने जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह भोगमात्र सांगाच चार चार इक्कीस

इसलिए भगवान ही सृष्टि करते हैं वेदांत की जो परिभाषा पहला है पहली परिभाषा ब्रह्म किसे कहते हैं क्वेश्चन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये पहला सूत्र है ब्रह्म किसे कहते हैं ये इच्छा पैदा हुई जानने की

तो उत्तर मिला जन्मा से जता जिससे सृष्टि का जन्म हो चराचर का जन्म हो और जिसमें लय हो वो तो ब्रह्म है शंकराचार्य ने भाष्य किया

जन्म स्थिति भंगम यथ सर्वज्ञात सर्वशक्त भवति तद्ब्रह्म ये मान लिया और बाद में बदल गए कि नहीं नहीं

हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी भ्रांत थे भ्रांत मैंने स्क्रू ढीला था जो उन्होंने कहा कि भगवान ही संसार बना है आत्मकृते परिणामात ये सूत्र है एक चार छब्बीस एक चार सत्ताईस

इस सूत्र का आधार है वेद मंत्र तदात्मान स्वयं अकुरुत तैतर ते उपनिषद दो सात भगवान स्वयं संसार बन गए जब हम लोग इस संसार में हैं तब भी हमारे पास तीनों चीज है भगवान अंदर है हम अंदर हैं और ये शरीर माया का है

और जब महाप्रलय हुआ तो माया भी भगवान में चली गई जीव भी चले गए और भगवान तो धाई है वही तीन फिर आ गए वही तीन फिर चले गए और इन्हीं शंकराचार्य ने वेद व्यास को भगवान माना है

उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था कि भगवान में कोई शक्ति नहीं होती वो खाली पर्सनैलिटी है तो अब अगर वो शक्ति मान लेंगे सृष्टि मान लेंगे तो फिर शक्ति के बिना सृष्टि कैसे होगी स्वरूप शक्ति से तो सृष्टि होती है माया को लेकर

भागवत प्रारंभ हुई जन्नादस्य तोन्नयात श्री कृष्ण कौन है जिनकी भागवत बनाने जा रहे हो जिससे संसार प्रकट होता है संसार की रक्षा होती है तो अनंत परिभाषाओं से युक्त

वो है कौन जिनके हम हैं अंश अरे भाई एक क्वेश्चन है ना मैं कौन हूं देखो एक फूल आपको दिखाया जाए ये फूल की परिभाषा करो तो आप क्या करेंगे एक गुलाब का पेड़ होता है

उसमें हरे हरे पत्ते होते हैं उसमें ये फूल निकलता है एक आम का फल दिखाया जाए और बताया जाए ये क्या चीज है इसका लक्षण बताओ ये कहा से टपका एक आम का पेड़ होता है उस आम के पेड़ में पहले डालें पैदा होती हैं, फिर पत्ते होते हैं

फिर बौर आता है फिर फल लगते हैं वो आम है ऐसे ही ये मैं कौन है इसके उत्तर में यही तो आएगा कि जिससे हम पैदा हुए वो भगवान उसका अंश हूं मैं फिर आगे तो आपको बताया ही गया है

कि उस भगवान को जब हम पाने की बात सोचते हैं तो विराम लग जाता है वो भगवान दिव्य है हमारे प्राप्त करने का साधन मटीरियल है माइक है लेकिन फिर वेद हमको आशा देता है कि वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है

वो उसको जान लेता है आगे आपको उसके जानने का साधन कर्म मार्ग बताया गया और कहा गया कि अगर विधिवत हो तो स्वर्ग मिलता है वहां भी दुख अशांति और माया का साम्राज्य है इसलिए वो हमारे लिए त्याज्य है

हमको बीच में छोड़ देगा हमारे अंशी से नहीं मिलाएगा इसलिए आनंद ही नहीं मिलेगा तो दुख निवृत्ति कैसे होगी तो फिर ज्ञान मार्ग पर विचार किया गया तो ज्ञान मार्ग के अधिकारित्व के विषय में ही आपको बताया गया कि ये बड़ा असंभव है

कल में तो सर्वथा असंभव है और युगों में भी बड़ा कठिन था देखो गीता के बारहवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज आपके दो रूप हैं कुछ लोग निर्गुण निराबा निराकार आपके स्वरूप की उपासना करते हैं

एवं सतत युक्ता जे भक्ताजाते और ये चाप्यक्षर म्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा अध्याय का पहला श्लोक इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है निराकार ब्रह्म का भक्त या साकार भगवान का भक्त

दोनों भक्त है ध्यान रखना पर्य उपास भाग गी, गीता में शब्द है तो उत्तर दिया भगवान ने मैया बेश मनोज माम नित्य उपासते श्रद्धायो यो परेता ते में भक्त तमा

जो मेरे इस स्वरूप में मन को लगाकर सगुण साकार भक्ति करते हैं वो मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। ठीक है अधिक प्रिय होंगे हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों में कौन कठिन है कौन सरल है हमको ये भी देखना होगा ना?

देखो हमको गंगा जी पार करना है तो एक ने कहा कैसे पार करोगे कहा साहब देखिए एक उपाय तो ये है आप चलिए हमारे साथ तैर करके पार कर ले हम दोनों और एक उपाय ये है कि आप दस रुपया दीजिए नाव पर बैठिए और आराम से उस पार चले चलिए

ये दो रास्ते हैं और ने कहा भाई इतनी बड़ी धारा में इतनी तेज धारा में भादों की गंगा में तैर कर जाने की सोचना ये हमारे लिए असंभव है तो पे नाव पर बैठ के चले जाइए तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन ये

मेरे निर्गुण स्वरूप की बात सोचना भी बड़ा कठिन है करना और कठिन है और आखिर में भी पतन हो सकता है लेशोधिक तरसते शाम अव्यक्ता सक्त चेत शाम अभव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद भी

में अध्याय का पांचवा श्लोक निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेगा वो भी मुझमे ही लीन होगा लेकिन अधिकतर तरह बहुत कष्ट है तुलसीदास ने कहा कि कहत कठिन समुझत कठिन

कहने ही कठिन है चलो कोई अद्वैती वेदांति स्वयं शंकराचार्य आकर कहे कि तुम मूर्ख हो ज्ञानी बन जाओ तो ब्रह्म मिल जाएगा ब्रह्म बन जाओगे तो क्यों शंकराचार्य जी आप तो कहते हैं सब ब्रह्म है।

तो हम भी तो ब्रह्म हुए फिर आप उपदेश किसको दे रहे हैं ब्रह्म का अरे तुम समझते नहीं अरे समझते क्या नहीं अरे समझाओ ना कि तो तुम भी ब्रह्म हो हम भी सात जीव ब्रह्म है तुम यही तो कह रहे हो ना हा तो फिर हम भी ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म हो

तो ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश दे भक्ति मार्ग वाले तो कहते हैं तुम अल्पज्ञ हो मूर्ख हो पापात्मा हो भगवान भक्त बत्सल है दीन बंधु है उनकी शरण में जाओ तो कृपा कर देंगे और तुम तो कहते हो कि सब जीव ब्रह्म सब

कठिन और कठिनुत कठिन और अगर कोई अधिकारी हो जाए जो मैंने बताया था चार साधन संपन्न ऐसा हो भी जाए कोई तो साधन कठिन ज्ञान क पंथ कृपाण की धारा

परत खगेश न गई बारा वेद कह रहे हैं वेद जिनको पढ़ के ज्ञानी बनते हैं शंकराचार्य वगैरा वो स्तुति कर रहे हैं कि विजित ऋषि वायु भी रदान्त मनस दुर्गम

तैतीस भागवत जिन लोगों ने इंद्रियों को जीत लिया और प्राणों को भी जीत लिया वो भी मन को नहीं जीत सकते इतना चंचल है मन और आप कहते हैं पहले मन को बश में करो

बाद में दांत एक सुनो आश्चर्य पहले श्रम फिर दम पहले मन को में करो फिर इंद्रियों को अरे जो मन में हो जाएगा तो इंद्रिया क्या करेंगी बिचारी अगर किसी का मन भगवान में लग जाए कहीं लग जाए गधे में लग जाए

तो इंद्रियां क्या करेंगी वो कर्म ही नहीं कर सकती रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के तो जिधर से रथ यात्रा गई थी उधर एक कारीगर कोई फोटो बना रहा था उससे पूछा क्यों भैया इधर से रथ यात्रा गई है

तो उसने कहा नहीं तो तो बगल का दुकानदार कहता है क्यों रे इतने बड़े महात्मा से झूठ बोलता है अभी तो एक यहां लाखों भक्तों के साथ गई है रथ यात्रा आश्चर्य हुआ राम कृष्ण हंस को किसको पता ही नहीं चला

बैठ गए वहीं दुकान पर और समाधि लगाया और पता लगाया समाधि में कि यह झूठ बोल रहा है कि सच तो पता लगा कि यह सच बोल रहा है ये इतना तल्लीन था फोटो बनाने में कि वो ना आवाज सुना ना देखा अरे हमारे संसार में देखो अगर किसी स्त्री

के द्वारा कुछ गड़बड़ हो जाती है खाना वाना बनाने में नमक ज्यादा हो गया दो दिन तीन दिन तो पति क्या कहता है आज कल तुम्हारा मन कहाँ रहता है मन कहा रहता है गोपियों ने उद्धव से कहा था उद्धौ जी मन न भय दस बीस

एक तो सो गयो श्याम संग अब को आवरा दे ईश कूदो मन न भय दस बीस एक मन है कुल वो श्याम सुंदर के पास चला गया

अब दूसरा मन तो है ही नहीं कि तुम्हारे ब्रह्म में लगा दे एक ही मन है तुम तो मन अगर कहीं चला जाता है तो इंद्रियां बेकार हो जाती हैं अभी नहीं समझे अच्छा देखो यो समझो आप लोग सपना देखते हैं हा सपने में क्या होता है मन जाता है

आकाश पाताल इंग्लैंड अमेरिका कहाँ कहां इंद्रिया तो यही रहती हैं। उस समय कान के पास कोई बोले नए सुनेंगे मन और कहीं गया है बिना मन के इंद्रिया काम नहीं कर सकती जब मन आता है इंद्रियों के साथ तब इंद्रिया वर्क करती हैं

एक लड़का इम्तहान दे रहा है रोड से सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं ची ची पू पू हो रहा है वो कुछ नहीं सुनता तीन घंटे में हमको पेपर हल करना है और शंकराचार्य कहते हैं पहले मन को बस में कर लो फिर दम फिर

श्रद्धा और सुनो ये श्रद्धा पहले आएगी कि इतनी देर बाद आएगी और फिर सहनशीलता अरे जब वैराग्य आपने सबसे पहले कर दिया विवेक फिर वैराग्य तो वैराग्य माने क्या मन संसार से राग द्वेश रहित तो हो गया तो बस हो गया मन कंट्रोल में अब और क्या चाहिए इसके आगे

नहीं होता तो आखिरकार शंकराचार्य ने मान लिया था अरे बिना भक्ति के मन शुद्ध नहीं होगा ध्यान दीजिए आप लोग शुद्ध अति नान आत्मा कृष्ण पदां भोज भक्ति मृत

श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ये मन शुद्ध नहीं होगा और बिना मन शुद्ध हुए हमारे पास आना मत कोई निराकार ब्रह्म की फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी पहले भक्ति करो अपनी मां को उपदेश दिया था मां श्री कृष्ण की भक्ति करो मन शुद्ध करो तब आओ हमारे पास

ये अधिकारित्व की बात हो रही है आगे क्या क्या होगा फिर बताएंगे लाड़ी लाल की